Oh oh सहनोपुन सह वीरवावहै तेजस्वीनावतीत मिशा वह ओम शांति शांति शांति उपनिषद की तेईसवी कक्षा ब्रहारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय को हम देख रहे हैं जिसमें याज्ञ बल के से विभिन्न ब्राह्मण प्रश्न कर रहे हैं जनक की सभा है यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें सातवें ब्राह्मण तक हमने देखा था विभिन्न विद्वानों ने प्रश्न किए, ब्राह्मणों ने प्रश्न किए, गार्गी ने भी प्रश्न किए और याज्ञ बल्क ने उनके उत्तर दिए और प्रश्न कर जो भी करने वाले थे वो उसके बाद में बैठ गए चुप हो गए यानी मौन रूप से उन्होंने याज्ञ की श्रेष्ठता को स्वीकार किया आज के प्रसंग में गार्गी फिर से खड़ी होती है बड़े आत्मविश्वास के साथ में उसके आगे के वचन हैं उसको जो अपना कुछ पूछना था उस क्रम में तो पूछ लिया था और बैठ गई थी वो लेकिन दोबारे खड़ी होती है वो एक प्रसंग देखते हैं तो बृहदारण उपनिषद के तृतीय अध्याय का आठवां ब्राह्मण और उसकी प्रथम कंटिका तो अतः वाचक नवीच वाचक नवी गार्गी फिर से बोलती है ब्राह्मणा भगवंतो हंता अहम् इम द्वो प्रश्न प्रक्षा हे आदरणीय ब्राह्मण लोगों बाकी सबको संबोधित कर रही है कि मैं इस अज्वल के से दो प्रश्न और पूछूंगी तव तो में बक्षती अगर उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ये मेरे को दे देता है तो न वई जातु युष्माकम इम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो इस ब्रह्म को बोलने वाले ज्ञान को बोलने वाले को जीत सके यानी गार्गी का ये वचन बहुत बड़ा वचन है नहीं, उसको ये पता है उसने औरों की परीक्षा कर रखी है उसको अपने पे इतना विश्वास है इतने सारे प्रश्न उत्तर से भी पता लग जाता है कि भाई कौन क्या प्रश्न कर रहा है और किसकी कितनी गहराई है और कौन यजबल को निरुत्तर कर सकता है या नहीं कर सकता है पहले मैं दो प्रश्न पूछूंगी और उनको अगर इसने उत्तर दे दिया तो तुम्हारे में से कोई भी इसको जीत नहीं सकता है कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते जिसका कि ये उत्तर ना दे सके तो जब ये कहा तो और कहा कि प्रीक्षा गार की थी ठीक है पूछो शिकार किया और भी गार्गी इतनी विदुषी है और कह रही है तो बोले ठीक है हम लोगों ने तो कर लिया जो पूछना था हमने भी पूछ लिया अभी अंतिम दो प्रश्न और कर लो और अगर इसमें ये विजित हो जाता है तो बस ठीक है अब हमारे को और कुछ नहीं करना है तो सा हो वह वही तो यज्ञ के तो गार्गी ने फिर यज्ञ को संबोधित किया कि मैं तुम्हारे को हे यज्ञ मैं तेरे को यथा काश्यो वैदे हो उज्यम धनु अधिजम कृत् द्व बाणवंत सपत् सपत् व्यानौ हस्ते कृत्व उपोत्तिष्ठेत तो एक उपमा देते हुए कह रही है बड़ी आक्रामक मुद्रा के अंदर गर्गी बोल रही है तो कह रहे है कि जिस प्रकार से काश्योवा वेदोवा काशी देश का या विदेह देश का कोई उग्रपुत्र हो उग्रपुत्र मतलब राजपुत्र क्षत्रिय हो क्षत्रिय तो उग्र होता ही उग्रता होती है उसमें तेजस्विता होती है उग्रता तेजस्विता होती है जैसे कि बहुत शूरवीर काशी का या विधेय का तो प्रसिद्ध राज्य रहे होंगे उस समय के उस क्षेत्र के बोलो इनके जो राजपुत्र हैं विशेष प्रसिद्ध हैं तो वो धनुष लिया हुआ होता है तो धनुष में हमेशा उसकी डोरी नहीं बंधी हुई होती है उसको उतार देते हैं जब चलाना होता है तभी उसको कसते हैं क्योंकि तो अगर सदा कसी हुई रहती है तो वो फिर ढीली पड़ जाती है उसकी तान कम हो जाती है उतना कार्यकारी नहीं होता है तो बाकी समय में उतार के रख देते हैं जैसे कि अन्य भी वाद्य यंत्रों को ढीला कर देते हैं थोड़ा तो उतना हमेशा कसा हुआ नहीं रखते तो जिसकी डोरी हटी हुई है ऐसे धनुष को अधिज्यम कृतवा डोरी दो, चढ़ा करके और दो बाण वाले ऐसे जिसके दो आगे लगे हुए हों विशेष प्रकार का एक नहीं दो आगे लगे हुए हों तीर और उससे अपने शत्रुओं को अतिशय पीड़ित करने वाले जो हों उनको हाथ में करके और सामने खड़ा हो बिल्कुल लेकिन तीर को तान के धनुष बाण को तान के बिल्कुल सामने जैसे खड़ा हुआ है जैसे सामने बिल्कुल गोली चलाने के लिए खड़ा हुआ है छाती के ऊपर ऐसे बिल्कुल मारने को तैयार ऐसे अत्यंत आक्रामक मुद्रा में जैसे कि वैसे समाप्ति कर देगा और ये किस बात का प्रतीक है ये अपनी पूरी शक्ति लगा करके भी एकदम खड़ा हुआ है प्राणपाण से जितना अच्छे से अच्छी स्थिति बना सकता था बना करके खड़ा है बस अब गया पोजीशन ले रखिए स्थिति बना रखिये तो ऐसे मैं दो प्रश्नों को छोड़ रही हूँ दो प्रश्न करूंगी तेरे से बिल्कुल ऐसे पूरे जोर लगा करके जैसे वो क्षत्रिय करता है ऐसे में एकदम अपनी पूरी पूरा जोर लगा करके अंतिम प्रयास एक कर रही हूँ तो एवं अहम तो द्वाभ्याम उपोदस्थाम मैं भी तेरे सामने खड़ी हूं दो प्रश्नों को लेकर के तौ तो में ब्रूही थी उनके उत्तर मेरे को बताओ तो पृछ गार गई थी याज्ज्वल कह कहा पूछो ये प्रश्न वैसे नहीं है कि पहले प्रश्न बता दिए और फिर उत्तर दिया जा रहा हूं साक्षात्कार होते दूरदर्शन पे या आजकल प्रस्तुत करते तो दोनों तरह के होते हैं उसमें कुछ होते हैं जिसमें पहले से सारे प्रश्न बता दिए जाते हैं कि भाई ये ये प्रश्न करेंगे दोनों को पता होता है फिर वो प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते जाते हैं एक शैली ये लोगों तक ठीक बात पहुंच जाए पूरी बात पहुंच जाए और वक्ता को दिक्कत ना हो वो एक अलग शैली और एक सीधा प्रश्न होता है कि कोई कुछ भी पूछ सकता है सीधी बात या जैसे भी इस बिना बताए बस प्रश्न करने आपको कुछ नहीं पता है क्या प्रश्न पूछा जाएगा अगला प्रश्न क्या आने वाला है तो ऐसे तो सा हो गार्गी ने पूछा यद ऊर्धम याज्ञ बल के दिवाह है यज्ञवल के जो द्वलोक से भी ऊपर है जो द्विलोक से भी ऊर्ध है ऊपर है यद अवाक पृथ्वी और जो पृथ्वी से भी नीचे है कि जहां ये लोगों की चर्चा की जाती है तो पृथ्वी को नीचे माना जाता है फिर अंतरिक्ष लोक है और फिर लोक है तो लोक को ऊपर माना जाता है पृथ्वी को नीचे माना जाता है अपनी अपनी स्थिति में कथन किया जाता है जो जहां पर खड़ा है उसके हिसाब से कथन किया जाता है इसका यह मतलब नहीं है कि वो ये मानते हो कि पृथ्वी सबसे नीचे है और बाकी सब ऊपर है सबसे नीचे पृथ्वी है और बाकी सब ऊपर है ये तात्पर्य नहीं पृथ्वी के दूसरे छोर पे जो खड़ा हुआ है उसके लिए वो पृथ्वी सबसे नीचे है और ऊपर का उसका वहां पर जो भी है अब यूं ऊपर नीचे तो क्या कहेंगे अभी इतने इतने बड़े ब्रह्मांड में कि बीच के अंदर है चारों तरफ सब कोई है अपेक्षा से कोई भी किसी के नीचे और ऊपर है लेकिन एक कथन के हम जहां पर है उसको हम नीचे मानते हुए कथन कर रहे हैं तो जो द्व्यूलोक से भी ऊपर है और जो पृथ्वी से भी नीचे है यदअंतरा पृथ्वी और जो द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच में भी विद्यमान है तो कहा का हो गया द्वीलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी और द्वीलोक के बीच में छूट क्या गया द्वीलोक और पृथ्वी पृथ्वीलोक तो छूट गए द्विलोक के ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में तो पृथ्वी और द्विलोक तो छूट गए पृथ्वी पृथ्वीलोक और द्विलोक तो छूट गए तो उसके लिए कहा इमे और ये दोनों भी द्विलोक और पृथ्वीलोक और इनका विशेषण दिया ये कैसे यदि भूतम च भवच भविष्य जो हो चुका है पहले जो ये लोक बने हैं यानी अब नहीं रहे भवत और जो हो रहे हैं अभी चल रहे हैं और भविष्य जो भविष्य के अंदर आएंगे यानी सृष्टि के जो लोक हैं बने नष्ट भी हो गए आज भी चल रहे हैं और आगे भी फिर फिर नए उत्पन्न होंगे तो ये जितने भी हैं भविष्य आचक्ष थे और जो ये द्वी पृथ्वी लोग जो पिछले भी हो चुके आज भी हैं और भविष्य में भी जो होने वाले हैं उन सब को, इनको जो कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाले कस्मिन तत्ओतम चोतम ची ये सारे किसमें ओतप्रोत है ये किसमें विद्यमान है उत्प्रोत के लिए दूसरा शब्द हम कह सकते हैं घुले मिले ये किसके अंदर घुले मिले हुए हैं उत्प्रोत घुले मिले हुए हैं किसमें विद्यमान है ये सारे के सारे पृथ्वीलोक ही अपने आप में बहुत बड़ा लगता है द्विलोक बहुत बड़ा लगता है तो इससे इससे भी भी जो जो परे है, इससे भी नीचे, वो व्यापकता की दृष्टि से कथन तो सहोवाच वाचल ने गार्गी से कहा यद गार्गी दिवो यद अवाक पृथिव्या उसके प्रश्न को दोहरा रहा है फिर से यद पृथ्वी इमे यद च भवत चविष्यच इति आचक्षते प्रश्नों को पूरे के पूरे को दोहराया आकाशत ओतम च प्रोतम चेकि ये सब आकाश के अंदर विद्यमान है आकाश अवकाश जो स्थान है रिक्त स्थान है उसके अंदर ये सारा ओतप्रोत है आकाश में विद्यमान है आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है लेकिन यहां आकाश शब्द परमात्मा के लिए नहीं है अगर आगे का वर्णन नहीं होता तो यहाँ आकाश शब्द से हम ब्रह्म परमात्मा को ले सकते थे वेदांत दर्शन में चर्चा भी आती है यह आकाश शब्द का क्या मतलब है भूताकाश है या तो परमात्मा के लिए कहा गया तो वहां भी आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है प्रयोग किया जाता है लेकिन यहां हम जो अभी आगे का वर्णन देखेंगे उससे स्पष्ट होगा कि ये आकाश ब्रह्म को नहीं कहा जाता है ब्रह्म को नहीं कहा जा रहा है ये अन्य आकाश है तो आकाश में स्थान में ये सारे के सारे विद्यमान है उसी में ओत तो आकाश ये तत्त औतम च प्रोतम एक शैली होती है ये सीधा उत्तर भी दे सकते थे आकाशे तद ओतम च प्रोतम ची क्योंकि तो गार्गी ने तो प्रश्न कर ही दिया था अब ये तो इन्होंने दो पंक्तियां डेढ़ पंक्तियां और बढ़ा दी प्रश्न को दोबारा कहा लेकिन जहां चर्चाएं हो रही होती हैं, बहुत लोग बैठे हुए होते हैं तो वहां बहुत स्थिरता से बात कही जाती है उसको दोबारा बोला जाता है आपने ये पूछा लोगों को यह भी पता लगे इसने प्रश्न को जान लिया है सुन लिया है प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया उत्तरदाता ने सीधा उत्तर दे दिया पता नहीं प्रश्न समझा या नहीं समझा सुना या नहीं सुना सबकी संतुष्टि के लिए प्रश्नकर्ता की संतुष्टि के लिए भी और श्रोताओं की संतुष्टि के लिए भी उसकी आवृत्ति की जाती है ये जो आपने पूछा ऐसा ऐसा ऐसा पूरा जो का तू बोल करके बताए या फिर उसको उत्तर दिया आजकल भी विदेशों में खासतौर से जहा व्यापारिक चर्चाएं होती हैं बड़े बड़े संधियां होती हैं बड़े बड़े अनुबंध होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां ये सारी चीजें बातचीत में बोली जाती हैं दोबारा रीस्टेट करते हैं उसको आपने जो ये ये ये ये कहा उसका ताकि दूसरे को पता कि नहीं इसने ये बात कही है ये समझ करके बोल रहा है ऐसे ही नहीं बोल रहा है समझ करके बोल रहा है पूरा नहीं उसमें संशय को कोई स्थान ना रहे इसके लिए ऐसा किया जाता है खास तौर से विशेष चीजों के अंदर तो करके यहाँ पर उत्तर दिया आगे सा हो जब उत्तर को सुना तो गार्गी बोली नमस्ते अस्तु याज केवल के आपको नमस्ते मैं नमन कर <laughs> नमन का मतलब यहां पर मैं आपका आदर करती हूँ सम्मान करती हूँ ये अभिप्राय है नमन नमस्ते का अर्थ आ गया ना मैं आपको आपका सम्मान करती हूँ नमन करती हूं अब नमस्ते का अर्थ हम दूसरे अर्थों में भी प्रयोग करते हैं इसी से मुक्ति चाहिए मैं आपको नमस्ते करती हूं जाइए यहां से ऐसे मतलब विदा के लिए बस आपसे हो गया बस नमस्ते हो गई आपसे अब आप कुछ नहीं आगे बात करनी। वो तात्पर्य नहीं है यहां पर आदर पूर्वक कह रही है मैं आपका आदर करती हूँ आपने ठीक उत्तर दिया आपने ठीक उत्तर दिया ये अभिप्राय है तो साहुवाच्य नमस्ते अस्तु याज के यो म एतम बोच जो तुमने मेरे लिए इस उत्तर को दिया मेरे प्रश्न का ये उत्तर दिया अपरसम ही धारा अब दूसरे प्रश्न को धारण करो सुनो पकड़ो मेरे प्रश्न को धारण करो पकड़ो मैं प्रश्न बोल रही हूं ध्यान से सुनो दूसरा प्रश्न कर रही हूँ प्रार गई थी पूछो। तो वाच फिर वो बोलने लगी अब नया प्रश्न नहीं बोला पहले वो पिछली सारी कथा फिर से बोली जा रही है यहाँ पर और इसको पक्का करके मैंने ये पूछा था आपने ये उत... फिर वो भी उत्तर देगा दोबारा जू का तू दोया गया है फिर से और फिर आगे प्रश्न करेगी क्या है जो हमने शुरू में देखा था साहो यदूर्ध यानी तीसरी कंडिका में वो कि वो छठी कंडिका है बिल्कुल वो कि वो सहोवाच यदूर्धवल दिवो यद अवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमें भूत भविष्य आचक्षते कस्म तदत उत्तर भी आगे वैसा कैसा यह सहोवाच यदूर्ध गार्त में कहा आकाश में तो आकाशे एव एत। औतमच प्रोतम इति। अब ये कथन किस तरह से हो रहा है कि मैंने आपसे ये पूछा था और आपने ये आकाश का इसका ये ये उत्तर दिया था उसके उत्तर को भी दोहरा दिया इसमें अपने प्रश्न को दोहराते हुए उसके उत्तर को दोहराया और अब अपना प्रश्न अंत में कह रही कस्मिन नु खलू आकाश है औतश्य प्रोत्ये जो सारा आकाश में उतप्रोत था वो आकाश किस में उत्प्रोत है आकाश किस में गुलामुला हुआ है? वो किसमें किस पर आश्रित है ये मूल प्रश्न तो ये अंतिम वाला था तो अब इसका उत्तर या जीवल के दे रहे हैं होवाच ये तद वही गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती गार्गी इसको अक्षर शब्द से कहा जाता है अक्षर नाम से कहा जाता है कौन ब्राह्मणा अभिवदंती ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी लोग इसको अक्षर शब्द से कहते हैं ये शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वो क्योंकि तो नाम और संज्ञा जो है ये तो शब्द प्रमाण से ही जानी जाती है प्रत्यक्ष से संज्ञा नहीं जानी जाती किसी चीज की स्व तो परमात्मा के साथ में ईश्वर के साथ में हमारा संबंध है पिता पुत्रवत संबंध है कि परमात्मा का नाम क्या है योगदर्शन में आता है तो वो इसके लिए तो वेद का ही प्रमाण शब्द का ही प्रमाण मानना पड़े ये प्रत्यक्ष से नाम का पता नहीं लगता है तो जो कहा उसका नाम अक्षर है जिसमें आकाश भी ओतपर होता है उसका नाम अक्षर है जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता है क्षीण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है यथावत रहता है अपरिवर्तनशील रहता है वो तो इसको ब्राह्मण लोग ज्ञानी लोग ऐसा अक्षर नाम से जिसको कहते हैं वो है ये शब्द प्रमाण का प्रयोग किया है। और कैसा है वो अस्थूलम जो स्थूल नहीं है स्तूल नहीं है मतलब स्थूल चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं ये स्थूल नहीं है अस्थूलम निषेध के रूप में करें ऐसा नहीं है वो वो ऐसा नहीं है निषेध करते चले जाएंगे ना ऐसा है ना ऐसा है ना ऐसा है नेति नीति वाली शैली से अस्थूलम ये स्थूल नहीं है और अनु वो अणु भी नहीं है अणु का मतलब है छोटा छोटा भी नहीं है वो अर्थात कोई चीज स्थूल नहीं होती है तो हम सामान्य रूप से क्या देखते हैं वो छोटी होगी तो जो स्थूल नहीं है और फिर इसके लिए कुछ अर्थ कर देते हैं वो सूक्ष्म भी नहीं है और सूक्ष्मता एक अलग अर्थ में लिया जाता है यहां सूक्ष्म का अर्थ लेना भी है तो सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा सा परमाणु है परमाणु से भी और जो सबसे छोटे से छोटे कर्ण होते हैं वो ऐसा भी वो नहीं है स्थूल भी नहीं है और अणु भी नहीं है ऐसा भी नहीं है एक देशी नहीं है अणु का मतलब छोटा एक देशी नहीं है अह्रस्वम अदीर्घम ह्रस्व मतलब है छोटा अब ह्रस्व और अणु में अंतर करना होगा अणु का मतलब जो सूक्ष्म लेते हैं तो सूक्ष्म का विशेष अर्थ करना होगा नहीं तो वैसे परमात्मा सूक्ष्मतम है इसलिए अनुणु का मतलब परमात्मा सूक्ष्म नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे परमात्मा तो सूक्ष्म है सूक्ष्म इस दृष्टि से कि वो जो स्थूल में प्रविष्ट कर जाता है उसको सूक्ष्म कहते हैं तो जड़ वस्तुओं में आत्मा प्रवेश करती है आत्मा में परमात्मा प्रविष्ट है इस दृष्टि से वो सूक्ष्म है ये अर्थ तो ठीक है तो अगर इतने है। लेकिन वो सूक्ष्म है यहां पर कहा अनु यानी वह सूक्ष्म नहीं है इसलिए वो अर्थ नहीं लेना है यहां पर छोटा अर्थ लेना है अब छोटा अर्थ लिया तो आगे फिर यह समस्या आएगी कि अहरस्वम अधीर्घम अधीर्घम मतलब वो दीर्घ नहीं है बड़ा नहीं है या, ये तो ठीक है लेकिन अहरस्वम यानी छोटा नहीं है तो अनणु का अर्थ भी हमने छोटा किया और अहरस्वम का अर्थ भी हमने छोटा किया तो एक जैसे अर्थ होने लगते हैं ये एक समस्या आती है तो उसकी संगति क्या है कि जैसे वैशेषिक में ह्रस्व और दीर्घ ये चीजें देखी जाती हैं, जिनकी लंबाई होती है रेखा है धागा है इस तरह से ये जो लंबाई की दृष्टि से देखा जाता है ह्रस्व और दीर्घ ये तो उस दृष्टि से ना तो वो दीर्घ है ऐसा लंबा और ना हरस्व है अभी इसको लंबाई के साथ में जोड़ेंगे और अनणु जो कहा वो छोटा है मतलब तो जैसे गोल होती हैं चीजें पृथ्वी है बड़ी है परमाणु बहुत छोटा है ऐसे इस दृष्टि से छोटा उस छोटे को दो भागों में बांटेंगे तो एक में अनणु और एक में हस्व अदीर्घम फिर आगे अलोहितम वो लाल रंग का भी नहीं है अलोहितम कई लोग कहते हैं ना? ये परमात्मा कैसा है आदित्य वर्णम तमस पर वेदाह ना मंत्र वेदाह मैं उस पुरुष को जानता हूँ यही प्रत्यक्ष करने वाला है कैसा है वो आदित्य वर्णम आदित्य के समान वर्ण वाला है आदित्य मतलब सूर्य जैसा और सूर्य उगते हुए सूर्य जैसा लाल ले लीजिए केसरिया ले लीजिये या दिन के सफेद पीले रंग को ले लीजिए आदित्य के समान वर्णम तो कई लोग इसको लेकर के परमात्मा को इसी रूप में ध्यान करते हैं रंग के रूप में आलोहितम लोहित नहीं है वो लाल नहीं है लाल नहीं है मतलब किसी भी रंग वाला नहीं है ये तात्पर्य पर लोहित तो एक प्रतीक हो गया लाल रंग प्रतीक के रूप में हो गया और वहां जो आदित्य वर्णम है वो आदित्य के समान प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप मतलब ज्ञान प्रकाश रूप है तो इस तरह से सूर्य की तरह से प्रकाश देने वाला नहीं प्रकाशित करने वाला है वहां ये तात्पर्य लिया जाता है तो अलोहितम अस्नेह वो चिकना नहीं है अच्छा वो छाया भी नहीं है छाया होती है प्रकाश के पीछे जो है वो परमात्मा छाया के रूप में हो वो छाया भी नहीं है अतम वो अंधकार भी नहीं है अंधकार को कोई कहने लगे इस रूप में भी नहीं है अब अवायु जो वायु नहीं है अनाकाशम जो आकाश नहीं है असंगम right, जो असंग है मिला गुला नहीं है जुड़ा हुआ नहीं है किसी से अरसम रस से रहित है अगंधम गंध से रहित है अचक्षम उसके नेत्र नहीं है अचुष्कम नेत्र नहीं है उसके एक तरफ वेद मंत्र में कहा जाता है सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात तो सहस्राक्ष का उसके तो हजारों आंखें और दूसरी तरफ यहां कहा जा रहा है अचुष्कम उसके नेत्र नहीं है बिना नेत्र वाला है तो उसपे हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि नेत्रक जब कहे जाते हैं परमात्मा के एक हजार नेत्र मतलब एक हजार एक हजार मतलब असंख्य बहुत नेत्रों के समान शक्ति वाला है जैसे हजारों नेत्र वाला सबोर देख लेता है ऐसे परमात्मा सबको देख सकता है और यहां अचुष्कम का मतलब है उसके ये स्थूल नेत्र नहीं है देखने की शक्ति तो है उसकी लेकिन उसके पास ये नेत्र नहीं है ये दोनों की संगति होती है तो केवल शब्द पकड़ लेंगे तो कहेंगे भाई यहां तो ये लिखा है वहां लिखा है ये तो गलत है विरुद्ध है विरुद्ध नहीं है ये कथन दृष्टि भेद है अलग अलग ढंग से बात को कहा जाए क्योंकि वो जानता है देखता है इसलिए हम कह सकते हैं उसके तो सब जगह नेत्री नेत्र है लेकिन मनुष्य की दृष्टि से जैसे हमारे नेत्र होते हैं ऐसा उसके नेत्र नहीं है इसलिए अच्छुषकम अश्रोत्रम उसके कान भी नहीं है ये भी ऐसे ही घटेगा अबाक उसके वाणी भी नहीं है वाणी नहीं है तो वेद का उपदेश कैसे दे देता है वे तो वाणी है दैवी वाक है मंत्र वाक हैं, वाक्य हैं। परमात्मा बिना वाणी के कैसे उपदेश दे देता है तो उसके लिए महर्षि ने स्पष्ट लिखाई है वो हृदय के अंदर उपदेश देता है मन के अंदर सीधा उस ज्ञान को बता देता है वाणी की तरह बोल करके हमारी तरह बोल करके नहीं देता है तो वो अवाक है वाणी से रहित है अमन उसके मन भी नहीं है मनन शक्ति है लेकिन हमारी तरह मन पर उपकरण प्रभु के आधारित नहीं है अतेजस्कम जो इस तरह से तेजस्वी है प्रकाशित नहीं है अप्राणम जो प्राण नहीं है अमुखम जो मुख नहीं है अमात्रम जो मात्रा नहीं है मात्रा मतलब उसका परिमाण सीमा होती है ये मात्र है इतना ही अमात्रम उसको सीमा नहीं होती हम लिख देते हैं दान देते हैं तो 101 रुपए मात्र ठीक है 101 रुपए मात्र एक रुपए मात्र तो एक रुपए पे तो संगत लगता है पहले समय में 101 रुपए के आगे भी नहीं आजकल 101 सौ रुपया भी बोला मात्र 101 रुपए, मात्र का मतलब केवल है ना मात्र एक ही व्यक्ति आया मात्र सो व्यक्ति थे तो किस अर्थ में बोलते हैं हम यहां केवल अब किसी ने एक लाख रुपए दिए तो एक लाख रुपए मात्र उससे तो मैंने तो एक लाख रुपया दे दिया ये बोल रहे हैं एक लाख रुपए मात्र केवल एक लाख रुपए वो ग्यारह लाख फिर लिख देते है मात्र तो बोले इनको केवल ही लिखाई देता है इनको इनकी कितनी भूख है कितने रुपए चाहिए तब मात्र लिखना छोड़ेंगे <laughs> कुछ भी दे दो एक करोड़ रुपए मात्र बोले केवल इतना दिया है उसके मात्र ऐसा हम समझते हैं वैसे लेकिन वो अलग अर्थ में है मात्र मतलब परिमाण अर्थ होता है जैसे कि यहां पर आया ये संस्कृत में संस्कृत में मात्र च एक प्रत्यय होता है वो संस्कृत को यहां पर लिया गया मात्रौ रूपए जितना एक सौ एक रूपये दिए उसका मात्र का मतलब केवल नहीं है लेकिन मात्र शब्द का प्रयोग हम जब केवल के लिए करते हैं और वहां लिखने लगते हैं तो कहते हैं कि कितने ही रुपए दे दो इनको तो मात्र लगा नहीं है हमेशा यो कहेंगे बस इतना दिया है जैसे बेटे कहते हैं पिता ने कितना दे दिया बोले पचास लाख दे दिए पच्चीस लाख दे दिया, दे दिया कर, बस मात्र एक करोड़ रुपया दिया बस केवल ये दो फैक्ट्रिया दे दी ये केवल दस गाड़िया दे दी ये केवल सौ बीघे के जमीन थी ठीक है।, है किसी के लिए हो सकता है <laughs> तो ये मात्र मतलब परिमाण होता है वास्तव में संस्कृत की दृष्टि से कि इतने परिमाण में रुपये दिए गए वो तो परिमाण तो एक का भी होता है और एक करोड़ का भी होता है परिमाण ही होता है वो तो यहां जो परमात्मा को कहा ना अमात्र यानी वो परिमाण से रहित है उसका कोई परिमाण नहीं है असीमित है ये कहा गया अमातरम अनंतरम जिसके अंदर और कोई नहीं है अनंतर मतलब जिसके अंदर और कोई नहीं है उसको अनंतर कहते हैं हम सब किसके अंदर हैं परमात्मा के अंदर हैं लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम परमात्मा के अंदर नहीं है जिसके अंदर कोई है ही नहीं तो परमात्मा के अंदर कोई नहीं हुआ फिर हम कहां हुए हम परमात्मा के बाहर हुए लेकिन उसके बाहर तो कोई है ही नहीं हम सब तो परमात्मा के अंदर ही है लोक लोकांतर सब परमात्मा के अंदर है लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है अनंतरम उसके अंदर और कोई नहीं होता है तो इसको कैसे समझेंगे किस दृष्टि से कथन है कि परमात्मा से अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं है जो कि उसके अंदर भी प्रवेश कर रहे हम परमात्मा के अंदर है या परमात्मा हमारे अंदर है हम परमात्मा के अंदर हैं या परमात्मा हमारे अंदर है तो दोनों बातें हो सकती हैं क्या कथन होता ही है लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है दृष्टि भेद है मैंने पहले भी चर्चा की थी इस विषय में सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा हमारे अंदर है हम परमात्मा में नहीं है सूक्ष्मता की दृष्टि से हम हमारे अंदर परमात्मा है हमारे से अधिक वो सूक्ष्म है इसलिए हमारे अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर और कोई नहीं है परमात्मा के अंदर और कोई नहीं है मतलब परमात्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है आत्मा के अंदर परमात्मा है लेकिन परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है सूक्ष्मता की दृष्टि से कथन है उसके लिए यहां पर यही है अनंतर और एक हम अंदर ये कहते हैं जैसे कि बाल्टी में पानी है पानी के अंदर कंकर है अंदर ऐसे अब वो सूक्ष्मता वाला भाव नहीं है वो स्थान की दृष्टि से मछली समुद्र के अंदर है छोटा छोटा है वो उसके अंदर होता है बड़ा क्षेत्र हो गया हम वायु के अंदर हैं इत्यादि तो परमात्मा की जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंदर हैं तो वहां अभिप्राय क्या होता है हम छोटे हैं वो व्यापक है उसने हम सबको घेर रखा है ये हम उसके अंदर हैं जैसे समुद्र में मछली आदि प्राणी रहते हैं ऐसे हम परमात्मा के अंदर हैं। और जब ये कहा जाता है कि परमात्मा के अंदर कोई नहीं है इसका मतलब है कि परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है उसके अंदर विद्यमान नहीं है दोनों ढंग से अलग अलग ढंग से लेंगे तो हम परमात्मा के अंदर हैं लघुता की दृष्टि से लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से हम परमात्मा के अंदर नहीं है सूक्ष्मता की दृष्टि से परमात्मा हमारे अंदर है तो यहां कहा अनंतरम जिसके अंदर और कोई नहीं है यानी जिससे सूक्ष्म कोई नहीं है अबाहम और जिससे बाहर भी कोई नहीं है यानी परमात्मा इतना व्यापक है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं है अब अगर हम पहले वाला देखें कि जिसके अंदर भी कोई नहीं है और जिसके बाहर भी कोई नहीं है तो फिर कहां पर है जिसके अंदर भी कोई नहीं है और जिसके बाहर भी कोई नहीं है तो फिर बाकी चीजें हैं कहां पर तो इन सब का हमें इसी तरह से संगति लगा के करना हो तो हर शब्द में संगत लगेगा अब आइयम न तदअस्नाती किंचना वो किसी को भी नहीं खाता है और नचतदशनाति चाह और उसको भी कोई नहीं खाता है अब इससे ये तो पता लग रहा है कि खाया तो जा रहा है किसी ना किसी को कोई किसी को खाता है कोई किसी का भोज्य बनता है ये है तभी तो ये उदाहरण बनेगा कि वो किसी को नहीं खाता और उसको कोई नहीं खाता परमात्मा किसी को नहीं खाता अब काल के ग्रास बन जाते हैं हम ग्रास मतलब तो कबल गस्सा टुकड़ा बोले काल के ग्रास बन गए क्योंकि ग्रास ही तो है काल तो पता नहीं कितनों को खाता है किसको भी खाएगा उसको भी खाएगा और हम क्या बने काल के एक ग्रास बने छोटे से उसका पेट थोड़ा ना भरता है तो छोटा तो सा भाग है उसका एक ग्रास काल कौन है तो उसको परमात्मा पे ले लेता परमात्मा हमारे को खाए जा रहा है।, कर रहा है परमात्मा किसी को नहीं खाता और कोई परमात्मा को नहीं खाता हम भोजन आदि करते हैं और तो परमात्मा का प्रदत्त है इतना तो हम मान सकते हैं लेकिन जब जो ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर तो हम खा क्या रहे हैं ब्रह्म कोई खा रहे हैं परमात्मा कोई खा रहे हैं लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता उस अक्षर को उसको नहीं खा रहे हैं तो इससे भी ये तात्पर्य से ही पता लग जाता है कि ब्रह्म अलग है प्रकृति अलग है खाने योग्य चीजें अलग हैं खाने वाले अलग हैं द्वा सुपरना समानम वृक्षम परिश्व जाते कई और पिप्पलम स्वादु एक जना स्वादु फलों को खा रहा है वो खाने वाला अलग है और जो खाया जा रहा है वो स्वादु फल अलग है अनश्न अन्यो अभी चाकशी थी दूसरा अनशनन है खा नहीं रहा है केवल देख रहा है और जो खाने वाला है वो किसको खा रहा है स्वादु पिप्पल को खा रहा है वो दूसरे को नहीं खा रहा है दूसरे पक्षी को नहीं खा रहा है खाने वाला तो केवल आत्मा है वही बात यहां पर हमारे को प्रतीत हो रही कि परमात्मा किसी को नहीं खाता उसके लिए कोई भोग्य नहीं है और वो भी किसी के लिए भोग, भोग्य नहीं है तो परमात्मा अपना आनंद देता है वो एक अलग बात है उसको गौण रूप से हम कहेंगे लेकिन हम उसको कभी खा नहीं सकते और वो किसी को भी नहीं खाता है उस इन सब से अलग है तो न तद अश्नाती किंचना किंचना मतलब द्वितीय विभक्ति का एक वचन वो किसी को और न तद अश्नाती कश्चन कश्चना एक कश्चन में क प्रथम अभिभक्ति है और तत्का मतलब यह द्वितीय है न तद उसको कोई नहीं खाता है ऐसा वो अक्षर है जिसमें ये आकाश भी ओतप्रोत है ये प्रश्न किया था आकाश किसमें ओतप्रोत है वो इस अक्षर में जो कि ऐसा ऐसा परमात्मा है और देखिए आगे परमात्मा के ही गुणों का बखान किया जा रहा है ए त्य वह अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विष्ठता इसी अक्षर के प्रशासन में ये अक्षर मतलब वो ब्रह्म परमात्मा प्रशासन मतलब उसके शासन में निर्देशन में उसकी व्यवस्था के अंदर ये सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए ठहर रहे हैं ये धारण है धारण किए हुए उचित गतियों पे चल रहे हैं तो धारण ही किए हुए और धारण किए हुए ठहर रहे हैं ठहर रहे हैं मतलब स्थित है जो गति कर रहे हैं उसका निषेध नहीं किया जा रहा है गति करते हुए भी तो एक निश्चित जगह पे ठहरे हुए हैं जैसे गाड़ी के अंदर पहिया घूम रहा है गति तो कर रहा है लेकिन फिर भी ठहरा हुआ है वो कहीं ये भी सारे घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं खुद भी घूम रहे हैं लेकिन फिर भी ठहरे हुए हैं किसी विशिष्ट जगह पे अनियति अनियत रूप से कहीं नहीं जा रहे हैं ये जिसके प्रशासन में है, इन सब को धारण करने वाला चलाने वाला परमात्मा उसकी व्यवस्था में है उसके प्रशासन में है ये ऐसे ही और चीजों के ले कहा एत अक्षरस्य प्रशासन गार्गी दयावा पृथ्वी वित्रतेष्ठता द्वि लोग और पृथ्वी उसी के शासन में प्रशासन में धारण किए हुए ठहरे हुए हैं ए तस् प्रशासने गार्गी निमेशा मुहूर्ता अहोरात्राणी अर्धमासा मासा मास रित संवत्सरा तिष्ठन्ति इसी परमात्मा के प्रशासन में निमेश मुहूर्त काल के छोटे छोटे भाग हैं नेत्र को बंद करते हैं निमेश इतना सा काल जो है उन्मेश नेत्र को खोलना है तो निमेश अलग झपकने जितना एक छोटा सा काल मुहूर्त उससे उस थोड़ा बढ़ा अहोरात्र यानी दिन रात अर्धमास यानी पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मासा महीने रितव रितुए संवत्सर यानी वर्ष ये सारे के सारे जिसके आधार पर ठहरे हुए हैं जिसने इनको ठहरा रखा है जिसके प्रशासन में अर्थात कालों की आदि जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं कितना दिन होगा कितना बड़ा होगा कितने महीने की रितुए होंगी ये भी एक प्रशासन की बात है व्यवस्था की बात है जो ही नहीं कि कोई ऋतु कितनी भी हो रही है कितने भी महीने हो रहे हैं दिन का समय कितने भी घंटे हो रहा है वो सब प्रशासन के अनुकूल है व्यवस्था है उसकी दिन भी जो छोटे बड़े हो रहे हैं वो भी एक व्यवस्था से हो रहे हैं सब प्रयोजन है निर्देशन पूर्वक है वो ऐसा वो अक्षर उसमें यह आकाश भी ओतप्रोत है आगे कहा ये तत्व अक्षरस्य प्रशासन है गार्गी प्राच्यो नद्य प्राच्यो अन्य नद्य इसी के प्रशासन में पूर्व की ओर जाने वाली अनेक नदियां अन्य मतलब यहाँ पर अनेक लेंगे अनेक नदियां जा रही हैं भिन्न होता है वैसे अन्य का लेकिन अनेक अर्थ में भी आता है कुछ कुछ अर्थ में कुछ नदियां जैसे अन्य कुछ ये कुछ ये कुछ अन्य कुछ अन्य कुछ नदियां पूर्व दिशा की तरफ जा रही हैं श्वेत प्य पर्वते प्य प्रतिचार अन्यह और सफेद पर्वतों से यानी हिमालय से सफेद बर्फ के कारण से जो निकल रही है वहां से कुछ पश्चिम की तरफ जा रही हैं कुछ नदियां वो भी हैं वो वो सब और च दिशा अनु श्रमत सि नत्या है। और जिस जिस भी दिशा में नदियां हो रही हैं चाहे इस दिशा में चाहे उस दिशा में कुछ हिमालय के इस तरफ आ रही हैं तो कुछ हिमालय के उस तरफ भी जा रही हैं जैसे चीन की तरफ जाती हैं इधर नेपाल और भारत और तिब्बत और कश्मीर और पाकिस्तान और इस तरफ बह करके आ रही हैं हिमालय के उस तरफ भी बहती हैं तो क्योंकि चोटी से जो बर्फ पिघलता है वो इधर भी आएगा तो उधर भी जाएगा दोनों तरफ बहती है नदियां किस देर भी जाती हैं, वो सब ए तत्व अक्षरस्य प्रशासने है गार्गी दत्तो मनुष्या प्रशंसा गार्गी उसी अक्षर के प्रशासन में देने वालों का देने वालों की मनुष्य लोग प्रशंसा किया करते हैं अब किसी ने दिया हम प्रशंसा करते हैं किसी ने हमारे को कुछ दिया तो हम प्रशंसा करते हैं उसकी और कोई लोगों के लिए देता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं ये भी परमात्मा के प्रशासन में हो रहा है परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है क्योंकि उसने व्यवस्था की है कि लोगों को दें हम दूसरों को दें अच्छा कमाएं अच्छा दूसरों को दें उससे हम अपना पुण्य बनाएं यानी कर्म फल व्यवस्था और जो लेने वाले हैं वो देने वालों की प्रशंसा करेंगे उनका उपकार मानेंगे इत्यादि जो है ये जो सारी व्यवस्था है ये भी परमात्मा के अंतर्गत चल रही है यद्यपि यहां सब जगह चेतनात्माएं हैं कर्म करने में स्वतंत्र हैं प्रशंसा करने में स्वतंत्र हैं कोई नहीं भी करते प्रशंसा निंदा भी कर देते हैं वो तो सब होता है लेकिन इसकी जो सारी व्यवस्था है इसकी जो देखरेख है ये जितना भी कर्म किया जा रहा है चाहे देने का चाहे लेने का उपकार का प्रत्युपकार का ये परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है यानी परमात्मा का प्रशासन यहां पर विद्यमान है जैसे बाजार के अंदर कोई व्यक्ति रुपये देता है सामान लेता है ये जो सारा लेन है ये एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है एक देश की मुद्रा के अंतर्गत चल रहा है तो प्रशासन है ना वहां पर भी अथवा जो भी लेन देन बैंक के माध्यम से होता है वो सारा का सारा यद्यपि स्वतंत्रता से किया जा रहा है किसको देना किसको लेना लेकिन एक प्रशासन तो वहां पर भी काम कर रहा है एक नियंत्रण वहां काम कर रहा है एक सूचना तंत्र वहां काम कर रहा है एक विधि के अंतर्गत वो सारा का सारा हो रहा है तो ये जो सारा लेन है ये सब परमात्मा के प्रशासन में है हमारी कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था विद्यमान है ऐसा वो अक्षर है उसके अंदर यह आकाशोत्थ प्रोत है इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस सारा उसके प्रशासन में हो रहा है यानी जो भी कुछ कर्म हो रहे हैं वो परमात्मा ही करवा रहा है ऐसा तात्पर्य नहीं ले सकते क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं शास्त्र से भी संबंध है कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी उसका प्रशासन है उसका निषेध नहीं है सड़क पे गाड़ियां अपनी अपनी इच्छा से चल रही हैं कौन कब निकलेगा कब जाएगा अपनी इच्छा से निकलते हैं आते हैं जाते हैं धीमे चलाते हैं कुछ तेज चलाते हैं लेकिन फिर भी एक प्रशासन के अंतर्गत रहता है कहाँ चलना है कैसे चलना है कितनी गति है कहां रुकना है प्रशासन फिर भी वहां काम करता है गलत करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा स्वतंत्रता होते हुए भी प्रशासन है ऐसे ही यहाँ भी जो लेन हमारा सारा चल रहा है उसके प्रशासन में चल रहा है उसके निर्देशन में हो रहा है उसकी जानकारी में हो रहा है आगे यजमानम देवा दरवीन पितरो अनवायत्ता तो देव लोग यजमान के प्रति अनुवर्तनमान है अनवायत उसकी तरफ झुके हुए हैं गए हुए हैं तो एक तो मनुष्य आपस में लेन देन करते हैं वो अलग चीज हो गई देवलोग किससे यजमान लोग, किस लोग आहुति देते हैं यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए देते हैं विभिन्न देव हैं जड़ चेतन उनके लिए कुछ देते हैं तो देवलोग भी जो यजमान के प्रति अनुवर्तमान है अनुगत है वो भी उसी के प्रशासन में है तो मनुष्यों का बताया देवों का बताया और फिर तीसरी कोटि बसती है पितरों की तो कहा पितर लोग भी जो झुके हुए हैं दरवी के प्रति दरवी होम के प्रति कर्मकांड में दरवी होम आता है एक जिसके अंदर यवागु की और चरु की आहुतियां दी जाती हैं यवागु तो दलिया हो गया चरु भी एक तरह से चावल ही है बिना मांड निकला हुआ जो चावल होता है पका हुआ चरू बोलते हैं उसकी आहुति दी जाती है पितरों के लिए पितर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए उनके लिए वैसा ही भोजन चाहिए दलिया चाहिए मृदु चावल चाहिए मांड निकला हुआ होता है वो सख्त होता है थोड़ा खिला अलग अलग रहता है मांड सही तो होता है तो वो नरम होता है थोड़ा पोषण भी होता है और नरम भी रहता है खाने के लिए तो पितरों के लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वो किस पे अनुगत है वो इनपे ये सब भी परमात्मा की व्यवस्था से वो वृद्ध भी हुए हैं पितर हुए हैं देवता लोग बने और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं ये सब परमात्मा के उसी अक्षर के शासन के अंदर है उसी में ये आकाश भी ओतप्रोत है आगे देखे योवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्व अस्मिन् लोके जुहोती यजते तपस्तप्यते मैं तो पूर्ण बात कह रहे हैं कि उस अक्षर को अविदित्व बिना जाने जो व्यक्ति अस्मिन लोके इस लोक में जो होती होम करता है यजते यजन करता है तरह तरह के होते हैं कर्मकांड उसके अंदर जो होती यजते और तपस्तप्य जो भी तप कर रहे हैं कैसे तप कर रहे हैं एक तरम अविदित उस ब्रह्म को जाने बिना जो तप कर रहे हैं उस ब्रह्म को जाने बिना जो यज्ञादि कर्म कर रहे हैं वे बहुनी वर्ष सहस्रानी अंतवत एव अस्य तत्वती बहुत सारे वर्ष तक कैसे कितने वर्ष तक सहस्त्रों वर्षों तक बहुनी वर्ष सहस्रानी वो बहुत वर्षों तक ये अच्छे कार्य हैं तब करना है और है इससे वो अच्छे सुखों को अन्य पुण्य फलों को प्राप्त होते हैं ये हजारों वर्षों तक यानी बहुत लंबे समय तक लेकिन फिर भी अंतवत एवं अस् तत् उसको अंत वाला होता है दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये थोड़ी ही समय के लिए यद्यपि हमारे मनुष्यों की दृष्टि से लग रहा है कि हजारों वर्षों तक पुण्य के भागी बनते हैं इन कार्यों को करते हुए परमात्मा को जाने बिना जब ये सारे कर्म किए जाते हैं परोपकार के कार्य किए जाते हैं तो कुछ हजार वर्षो तक लाभ दे देंगे सुख दे देंगे अच्छी स्थिति लाएंगे अच्छे तो है निंदा नहीं करी जा रही क्या अच्छे नहीं है किए जाने हैं पाप नहीं है अधर्म नहीं है लेकिन फिर भी इनकी सीमा बताई जा रही है कि ये अधिक नहीं चलेंगे अंत वाले हैं ये जितना है उतना भोग लेंगे बाकी फिर वापस वहीं पे। तो परमात्मा को जाने बिना जब ये कर्म किए जाते हैं यज्ञादि और तप किया जाता है तो ये थोड़े समय के लिए होता है योवा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात्प्रेति सकृपणा हो जो व्यक्ति परमात्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है निर्मितियों को प्राप्त हो जाता है परमात्मा को जाने बिना तो कैसा है कृपण व्यक्ति है वो अब कृपण वैसे तो कंजूस बोलते हैं लेकिन यह कृपण का मतलब दयनीय है वो तो परमात्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है यानी मनुष्य जीवन परमात्मा को जाने बिना ही बीत जाता है वो कृपण है व्यक्ति कंजूस है वो दयनीय है असहाय है अभागा है निंदा है यहां पर कृपण शब्द वैसे कृपण शब्द अच्छे अर्थों में भी आता है, निंदित अर्थ में भी है लेकिन ये शब्द देखेंगे तो कृपण शब्द तो कृपु सामर्थ्य से बना हुआ तो यानी जिसकी सामर्थ्य होती है ऐसा व्यक्ति कैसी सामर्थ्य होती है सामर्थ्य तो होती है खर्चा नहीं करता है सामर्थ्य है बस ये इतनी प्रशंसा में तो कहा जा रहा है वही सकारात्मक ढंग से इसकी बहुत सामर्थ्य बहुत पैसे वाला यह लेकिन दे नहीं रहा है वो जिसके पास कुछ नहीं है उसको कभी कंजूस कहते हैं क्या जिसके पास है ही नहीं निर्धन है खर्चा तो वो भी नहीं करता है बहुत कम खर्चा करता है तो कम खर्चा करने वाला जिसके पास है नहीं उसको तो कृपण या कंजूस नहीं कहते जो सामर्थ्य रखता है धन है और फिर खर्च नहीं करता है उसको कहते हैं कि यह कंजूस है होते हुए भी नहीं खर्च कर रहे हैं। तो सामर्थ्य तो साथ में स्वीकार की जा रही है ना उसके पास है कृपो सामर्थ्य उसे सामर्थ्य वाला है बस ये इतना ही है ठीक तो हाँ, है सामर्थ्य है इसमें कर सकता है हाँ ठीक तो है कर सकता है किया तो नहीं है कर सकता है ठीक है तो कृपण इस रूप में निंदित हो जाएगा तो उस व्यक्ति ने सामर्थ्य तो थी बहुत सारे पुण्य कार्य किए सामर्थ्य क्या थी मनुष्य शरीर मिला था उसको ऐसी इंद्रियां मिली थी ऐसी बुद्धि मिली थी परमात्मा को जान सकता था तो सामर्थ्य तो थी लेकिन उसने क्या किया अपने शरीर को अपनी बुद्धियों को अपनी इंद्रियों को खर्च नहीं किया परमात्मा को जानने में लगाया नहीं घिसाया नहीं उसमें तो खर्च हो जाएंगे इसको संभाल करके रखा तो कृपण ही तो हुआ कंजूस हुआ ना और अभागा भी होगा लाभ नहीं उठाया उसने पैसा बचा लिया भूखा मर गया धनवान रहा और तो शरीर इंद्रियों को बचा के रखा नहीं तो घिस जाएंगी ये अगर परमात्मा को आने में लगा दिया तो कष्ट होता है ना घिस जाएंगी वो नष्ट हो जाएंगी व्यर्थ चली जाएंगी, वो बचा करके रख लेता है अपने को तो इसलिए यहां पर कृपण शब्द था तो जो परमात्मा को जाने बिना यहां से चला जाता है वो कृपण है बेचारा है असहाय है सभी व्यक्ति इसमें आएंगे जो भी हैं, कोई भी अथा या एत अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात्प्रेती है और गार्गी जो इस को तो जान करके यहां से चला जाता है मृत्यु को प्राप्त करता है सब ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है वास्तव में वो जानने वाला है उसने बड़प्पन को प्राप्त किया ब्रह्म बना है वो बड़ा बना है भ्रम को प्राप्त किया है ज्ञान को प्राप्त किया है उसने चरम को प्राप्त किया है श्रेष्ठता को प्राप्त किया उत्कर्ष को प्राप्त किया मनुष्य जीवन के लक्ष्य वो ब्राह्मण है और बाकी तो सारे कृपण है कल्पते असौ कृपणी कोश के अंदर इसका कल्पते असू कृपण त्रिपु सामर्थ्य से ही कहा उसको आगे खोला लोभ युक्त हो वह लोभ से युक्त व्यक्ति होता है उसको कृपण कहते हैं कंजूस तो वही होता है ना उसको लोभ होता है मैं अधिक से अधिक पैसा बचा करके रखू ऐसा तो वो कम व्यय करने वाला कम व्यय करके ही वो धनी बनता है होता तो कृपण भी धनी है तो उस परमात्मा में ये आकाश भी उस अक्षर में ये आकाश भी वो तो प्रोत है ये सब कुछ उसी के अंतर्गत विद्यमान है उसी में सब घुला मिला है और उसके बारे में कह रहे हैं अंतिम कंडिका है तदवा ये तत्त अक्षरम गार्ग्य गार्गी हे गार्गी वह अक्षर अदृष्टम दृष्टि उसको कोई देख नहीं सकता है लेकिन वो देखने वाला है पीछे भी ये बात आई थी या ज्वल्कि ने इन्हीं लगभग शब्दों में पीछे भी कहा था या फिर उसके बारे में कह रहे तो अदृष्टम वो दिखाई नहीं देता है लेकिन देखने वाला है वो अश्रुतम श्रोत्री, वो सुना नहीं जाता है लेकिन वो सुनने वाला है पीछे इन्होंने कहा था अच्छुषकम इसी प्रसंग के अंदर वो नेत्रों वाला नहीं है लेकिन यहां कहा कि दृष्टि वो देखने वाला है तो नेत्र ना रहते हुए भी वो देखने वाला है यही तात्पर्य आएगा अमतम मंत्री जिसका कोई मनन पूरी तरह नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो सबका मनता है सबका मनन कर लेता है सबको अच्छी तरह जान लेता है मनन कर लेता है अविज्ञातम विज्ञात्री जिसको पूरी तरह नहीं जाना जा सकता लेकिन वो सबको पूरी तरह जानने वाला है विज्ञाता है अच्छी तरह सबको जानता है आगे न अन्यत अतोअस्थि दृष्टि उससे भिन्न और कोई दृष्टा ही नहीं है न अतो अन्यत उससे अन्य और कोई दृष्टा नहीं है अभी भाषा कैसी है इसका यह मतलब नहीं है कि वो ही दृष्टा और जीवात्माएं दृष्टा नहीं है जीवात्माएं भी देखती है लेकिन यहां प्रशंसा के अंदर यह कथन है उससे अतिरिक्त तो, तो कोई दृष्टा है ही नहीं यानी वास्तविक दृष्टा वही है सबसे अधिक दृष्टा वही है इसलिए कहा जा रहा है जैसे कि खिलाड़ी हो बस खिलाड़ी तो यही है इससे अतिरिक्त तो और कोई खिलाड़ी नहीं है अभिनेता अभिनेत्री है बोले बस अभिनेता तो यही है बाकी कोई अभिनेता नहीं है ऐसे जब कथन करते हैं तो उसकी अतिशयता को बताने के लिए प्रशंसा के लिए ये कथन होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि दूसरे कोई अभिनेता अभिनेत्री है ही नहीं पहलवान है ही नहीं खिलाड़ी है ही नहीं विद्वान है ही नहीं बस उसी भाषा में ये। इन्हीं तो शब्दों को पकड़ लेंगे केवल इसमें भाव को नहीं समझेंगे तो यूं आएगा कि भाई यहां तो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ही दृष्टा है बाकी तो कोई दृष्टा है ही नहीं तो हम जो देख रहे हैं वो भी हम भी परमात्मा ही हो गए क्योंकि हम भी दृष्टाएं ये अनर्थ होगा इन पंक्तियों के ये तात्पर्य नहीं है वास्तव में देखने वाला तो वही है पूरी तरह देखने वाला तो वही है ठीक ठीक देखने वाला तो वही है हमारा देखना देखना क्या है ए, खाना खाते हो भाई खाना खाने वाला तो ये है खाना खाने वाले तो शक्ति नंदन जी है या और किसी का भी भाई खाना तो ये खाता है व्यायाम तो ये करता है व्यायाम करने वाला तो ये है ये शक्ति जी व्यायाम करने वाले आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रशंसा के शब्द होते हैं कभी भी हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये है भाई पढ़ने वाला तो ये है बस कक्षा में बहुत लोग पढ़ते हैं पढ़ने वाला तो ये है क्या दूसरे नहीं पढ़ते ऐसे यहां पर है तो कहा न अन्य दृष्टा दृष्टि इससे अतिरिक्त तो और कोई देखने वाला नहीं है न अन्य अतो अस्थित श्रोतरी इसके अधिक कोई अन्य कोई सुनने वाला नहीं है नहीं। दुनिया तो सुन नहीं रही है हमारी तू तो ही तो सुनेगा हमारी परमात्मा कोई सुनने वाला कहते हैं और कौन सुनता है थोड़ा बहुत सुन लेते हैं दूसरे भी लेकिन हमारी पुकार को कौन सुनता है परमात्मा ही सुनता है वास्तव में तो सुनने वाला वही है तो भाई भगवान तेरे से अतिरिक्त तो और कोई सुनने वाला है ना अन्यथा तो न अन्यथा मंत्री उससे बढ़कर के या उससे अतिरिक्त तो और कोई मनन करने वाला नहीं है न अन्यथा तो अस्थि विज्ञाता उससे अधिक अन्य कोई जानने वाला नहीं है ए तस्मिन नु खलु अक्षर गार्गी आकाश ओतश्चय प्रोत इतने सारे विशेषण बता करके उनको कहा इसमें निश्चय ही इस अक्षर परमात्मा में ब्रह्म में हे गार्गी आकाश भुला मिला है।, है अगर सीधे एक ही शब्द में कह दिया जाता तो फिर इधर उधर भ्रांति होती है ये है या वो है या ये है किसके लिए कहा जा रहा है किसके लिए कहना चाहते हैं ये इतने सारे विशेषण लगा दिए ये वो वो अब ये बिल्कुल निर्भ्रांत है इससे ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता ये जो सारे विशेषण है तो आकाश भी जिसमें उतप्रोत है वो ये अक्षर है अब यह इस दृष्टि से देखिए पीछे जो आकाश शब्द आया था वो आकाश शब्द किसका वाचक होगा कि आकाश शब्द से हम वहां ब्रह्म या ईश्वर ग्रहण कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि आगे ये वर्णन आ ही रहा है आकाश शब्द ब्रह्म परमात्मा के लिए होते हुए भी पीछे जो यहां आकाश शब्द आया वो ब्रह्म के लिए नहीं है अन्य जगह आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है तो प्रसंग से आगे पीछे देख के हमें यह निर्णय होता है तो आठवां ब्राह्मण समाप्त हुआ अब आगे और चल रहा है यद्यपि तो इसने कहा था गार्गी ने कि मैं दो प्रश्न पूछ रही हूं हाँ एक और एक और आगे बारहवीं कंडी का है साहो आच ब्राह्मणा भगवंत तदेव बहु मन यत अस्मात् नमस्कार मुचेध हे ब्राह्मण लोगों हे भगवान आदरणीय ब्राह्मण लोगों इसी को बहुत मानो कि इसको नमस्कार करके हम मुक्त हो रहे हैं यज्ञ बल्कि को या फिर नमन जैसे वहां कहा था ना नमस्ते नमन किया था ऐसे इसके सामने झुक करके हम छूट जाएंगे इस और कुछ इसी को बहुत मानो कि बस नमस्ते करके छूट रहे हैं हम इसके पास में नहीं रह सकते लेकिन हम इसकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं यद्यपि याज्ञ के सबके कसौटी पे कसा जाना था एक तरह से वो सूली पे चढ़ा हुआ था परीक्षा दी थी इतने लोग बैठे हुए हैं वो सब पूछ रहे हैं कोई भी लेकिन जो पूछने वाले हैं उनकी भी तो परीक्षा हो रही थी एक कोई एक ही का निर्णय थोड़ा होगा कि यज्ञवल के या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे दूसरों की भी तो जयपराजय साथ में जुड़ी हुई है यज्ञवल के अगर भ्रमिष्ट सिद्ध होते हैं तो बाकी यज्ञवल के अगर भ्रमिष्ट सिद्ध नहीं होते हैं तो बाकी उनका अपना ऊंचा नीचा वो साथ में जुड़ा हुआ है प्रश्नकर्ता प्रश्नकर्ता का भी ये सोचे कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं ही बड़ा हूं और इसको प्रश्न परेशानी होगी वो भी उतनी ही परीक्षा के ऊपर कस रहा है वो भी कसौटी पे कसा जा रहा है खुद जो प्रश्न कर रहा है इसीलिए तो डरते हैं प्रश्न करते हुए सभा के अंदर सबके सामने क्योंकि उनको लगता है मैं प्रश्न करूंगा तो सामने वाले की क्या परीक्षा करूंगा मेरी परीक्षा हो जाएगी मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं मेरे को कैसे प्रस्तुत किया तो वो भी एक कठिन कार्य है तो अब फंसे हुए तो दूसरे भी है जिवल्कि को तो कोई पराजित नहीं कर सका उसने तो उत्तर दे दिए लेकिन बाकी अब कैसे बचे एक ही तरीका है नमस्ते करके अभिवादन करके आदर करके स्वीकार करके कि नहीं आप श्रेष्ठ हैं हमें स्वीकार है। ऐसा किया तो हम छूट जाएंगे और नहीं तो अकड़ में वैसे के वैसे ही रहे तो दिक्कत होगी हमारा ही अपयश हो जाएगा तो ये बहुत मानो कि तुम इनको नमस्कार करके छूट जाओगे तुम सब जने न वही जातु युषमाकम इम कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता तुम्हारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ब्रह्म का कथन करने वाले का परमात्मा के बारे में बताने वाले को जीत सके ये फिर उसी तरह का कथन है जो प्रारंभ में भी उसको ऐसा ही विश्वास था आत्मविश्वास था गार्गी को अंत में ये फिर वही बात करें तुम्हारे में कोई नहीं है जो इसको जीत सके ततोहा तो वाचक नवी उपर आराम उसके बाद वाचक नी भी, भी। चुप हो उसको और क्या कहना था अब ऐसी स्थिति में तो किसी को बोलना नहीं चाहिए अब लेकिन गार्गी की भी कोई मानने वाले सब हों ऐसा आवश्यक थोड़ा ना है तो गार्गी ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारे में से कोई भी इसको नहीं हरा सकता लेकिन सब उसको स्वीकार थोड़ा ना कर लेंगे किसी का स्वाभिमान हो सकता है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूं तो एक व्यक्ति और था उसको उसका वर्णन आके आया है नवे ब्राह्मण में वो थे विदग्ध शाकल्य विदग्ध साकल्य वो प्रश्न किस लिए कर रहे थे जानकारी की दृष्टि से तो सब हो गया था अब पता है कि कुछ नहीं करने वाले लेकिन उनको यह सहन नहीं हो रहा था कि याज्ञ वल हमारे में ब्रह्मिष्ट सिद्ध हो रहा है उसको परेशानी हो रही थी और ऐसे में व्यक्ति जब पूछता है सोचता तो ये है कि मैं इसको हराऊंगा और इसको इसका मान मर्दन कर दूंगा इसका सम्मान क्षीण कर दूंगा लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा होता है अपना आप यश कर रहा होता है अपना मान मर्दन कर रहा होता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है वो, वो इस बात पर तुल जाता है कि कैसे में कुछ ना कुछ करके और इसको नीचा दिखा दू उसको सहन ही नहीं हो रहा है विदक्त है इसके लिए जो अर्थ करते हैं कि जिस जो जल रहा है अंदर दग्ध मतलब जला हुआ विशेष रूप से जला हुआ ये अच्छे अर्थों में भी आता है निरुक्त के अंदर जिसने अपने अविद्या अंधकार को दग्ध कर दिया विदक्त वो अच्छे अर्थों में है लेकिन यहां जिस प्रसंग में हम देख रहे हैं जो विदग्ध को दूसरे शब्दों में कहते हैं भुना हुआ जला हुआ दग्ध का मतलब जला हुआ और भुना हुआ जिसको हम लोक भाषा में कहते हैं कि अंदर से जल भुन गया ऐसे उसको सहन नहीं हो रहा है इसलिए वो पूछने में प्रश्नों को आ रहा है प्रश्न तो करेगा विद्वान तो है वो लेकिन वो फिर भी प्रश्न कर रहा है और तो वो विदग्ध तीक्षा का आगे नवे ब्राह्मण का वर्णन प्रारंभ होगा इसको हम आगे देखेंगे उतना ही प्रणाम Om. Om. We go together, my beloved. Om.